अचानक से विक्रांत को एहसास हुआ कि ये लोग वैन को घुमाकर उसकी तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। विक्रांत ने जल्दी से अपनी ट्रक की ओपन कर दिया लेकिन अब इस पाइप से कुछ नहीं निकल रहा था क्यूँकी शायद अब तक सीवेज वाला टैंक खाली हो चुका था उसमें जरा सा मलबा नहीं बचा हुआ था अब तो विक्रांत के लिए ये सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी तभी अचानक से वैन में बैठे लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया फायरिंग की उम्मीद तो विक्रांत को बिल्कुल भी नहीं थी वो अपनी जान बचाते हुए भागने लगा और जल्दी सीधे उस पीले ट्रक पर लग रही थी जबकि कुछ गोलियों के निशाने पर वहाँ पर मौजूद भीड़ थी ओ, ये कौन है क्या हुआ क्या, हुआ? क्या हो रहा है भीड़ में से चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ इस तरह आवाज की आवाज़ भी सुनाई हिम्मत नहीं हो रही थी कि जमीन पर पड़े सिगरेट के एक डिब्बे को भी उठाकर अपनी जेब में रख ले सभी लोग काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे और अपना सिर नीचे करके जमीन पर ही लेट गए थे यहाँ पर थोड़ी देर की चेख पुकार के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा उठा था मानो अब पर पर एक परिंदा तक नहीं है। इसके बाद के के के हाईवे हाई हाई का डिवाइडर पहले ही टैंकर के पलटने की वजह से बिल्कुल टूट चुका था और अब डिवाइडर पर इतनी पर्याप्त जगह बन चुकी थी कि वो वैन आराम से हाईवे की दूसरी तरफ आ सकती थी दूसरी तरफ ही विक्रांत ट्रक के पीछे चुप कर खड़ा था फिर पलक झपकते ही वो वैन डिवाइडर को क्रॉस करते हुए उस सिगरेट के डिब्बों को रोंदते हुए दूसरी तरफ पहुंच चुका था तड़ाक वैन अभी डिवाइडर से होकर हाईवे के दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश कर ही रही थी लेकिन अब तक ये काफी स्पीड में आ चुकी थी हालांकि अभी तक इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था ना तो किसी को गोली लगी थी और न ही उस वैन ने अब तक किसी गाड़ी में कोई टक्कर मारी थी लेकिन हाँ हाईवे पर अब तक काफी कीचड़ फैल चुका था ऐसे में जब कीचड़ के बीच में पड़े सिगरेट के डिब्बों को रोनते हुए ये वैन निकल रही थी तो वहां से काफी सारे सिगरेट के डिब्बे उछल उछल कर गिर रहे थे लेकिन अब तक यहाँ पर इतना ज्यादा खौफ का माहौल बन चुका था कि कोई भी शख्स इन डिब्बों को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं दिखा रहा था वैन अब डिवाइडर को पार करके हाईवे के दूसरी तरफ आ चुकी थी यहाँ पर भी गाड़ियों की लाइन लग चुकी थी और काफी लोग सड़क पर उतरकर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश में लगे हुए थे अब जो भी सामने आ रहा था उसे रोनते हुए और धक्का मारते हुए वो फुल स्पीड में वैन को भगाने लगा वैन का इंजन मानो किसी भारी भरकम ट्रक के इंजन की तरह दाढ़े जा रहा था हाईवे पर गाड़ियों की दो लाइन लगी हुई थी और इन दोनों लाइन के बीच में से वैन फुल स्पीड में फुलसा तो लग रहा था जैसे मानो यहाँ किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही जब वैन विक्रांत के ट्रक से आगे निकल गयी तब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली और तब उसे ये भी एहसास हुआ की वैन में बैठे लोग दरअसल उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे ये लोग बस खुद के यहाँ से भागने के लिए रास्ता बना रहे थे फिर विक्रांत के दिमाग में आया कि मैं तो अदृश्य एक्सीटर डिवाइस का इस्तेमाल कर चुका हूँ ऐसे में अगर अभी ये लोग यहाँ से भाग गए तो फिर मैं इनका पीछा भी नहीं कर पाऊंगा लेकिन इन्हें रोकू कैसे अपने ट्रक के पास छुप अभी विक्रांत ये सब कुछ सोच ही रहा था की अचानक ऐसी उसने देखा की गाड़ियों के कतार में आगे जाकर वो बी एमडब्ल्यू अभी भी कीचड़ में सनी हुई खड़ी है और ये गाड़ी सड़क पर थोड़ी तिरछी खड़ी हुई थी जिस वजह से गाड़ियों के दोनों लाइन के बीच का स्पेस कम हो गया था और इतने कम स्पेस में से वैन का निकल पाना थोड़ा मुश्किल था इस सिचुएशन को देखने के बाद भी वैन के ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की वो फुल स्पीड में गाड़ी को उस बी कार के बगल से निकलने की कोशिश करने लगा जब वैन कार के बेहद करीब पहुंच चुकी तब वैन के ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगा दिया जिससे सड़क पर और फैले हुए कचरे की वजह से वैन का पहया फिसलना शुरू हो गया उस देर तक वैन का पहिया फिसलता रहा और फिर इसका अगला पार्ट बीएमडब्ल्यू से जा टकराया, जिससे वैन का और ज्यादा डिस्बैलेंस हो गया ड्राइवर इसे काबू में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन बीएमडब्ल्यू को टक्कर लगने के बाद वैन को संभालना काफी मुश्किल हो उठा था वो उस कार से आगे तो निकल गई लेकिन फिर भी हाईवे पर कुछ देर तक इधर उधर जिग मोशन में घूमती रही इसके बाद अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और वो वैन दो करवट खाते हुए बिल्कुल एक सौ डिग्री पर पलट गई धाम धम वैन के पलटते ही उसमें बैठे लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी इसके बाद वैन की खिड़कियों के कांच के चकनाचूर होने और दरवाजों के टूटने की भी आवाज सुनाई देने लगी एक ही टक्कर में ये वैन पूरी तरह से कबाड़ गाड़ी में बदल चुकी थी विक्रांत बड़े ध्यान से उस तरफ देख रहा था उसके लिए अपनी हंसी को रोक पाना ही मुश्किल हो रहा था वो अपना मुंह दबाकर हसी जा रहा था और मनी मन सोचे जा रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि इन सालों को पकड़ने के लिए मुझे और किसी टूल को बर्बाद नहीं करना पड़ा कुछ देर तक तो वह अपना मुंह दबाकर उन चेहरे पर भी लग चुका है जिससे उसका बदबू अब सीधे ही उसके नाक में जा रहा था विक्रांत ने तुरंत अपने शर्ट के स्लीव से मुंह पर लगे कीचड़ को साफ करना शुरू कर दिया उधर टाइम वैन में बैठे लोगों ने इससे बाहर निकलने की कोशिशें शुरू कर दी थी तभी वैन के पिछली सीट का दरवाजा अचानक से टूटकर बाहर की तरफ गिरता है और उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है उसने अपने हाथ में एक शॉटगन ले रखा था और उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता था कि इसको वैन का एक्सीडेंट होने ऐसी तनिक भी चोट नहीं लगी है इसकी माखा विक्रांत का दिल जोर ऐसी धड़कने लगा भले ही उन लोगों की वैन पलट चुकी थी और वैन भी बुरी तरह से टूट चुकी थी लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं हुआ था ये देखकर विक्रांत को काफी हैरानी हो रही थी अच्छा इसका मतलब अब मुझे ही इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा ये सोचकर विक्रांत सीधे ट्रक को पार करता हुआ वैन की तरफ दौड़ पड़ा इस टाइम उसके दाए पैर में भयानक दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस दर्द को सहते हुए भागे जा रहा था वो सड़क पर फैले हुए कीचड़ से बचता हुआ जल्दी से उस आदमी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया आदमी देखने में काफी लंबा चौड़ा और मजबूत दिख रहा था उसकी बाहें भी लोहे पिलर जैसी काफी मजबूत दिख रही थी जैसे ही उस आदमी ने विक्रांत को अपने ठीक सामने खड़ा देखा तो फिर गुस्से का विक्रांत के ऊपर बंदूक ताद दी अभी वो विक्रांत के ऊपर शूट कर नहीं हो रहा था की विक्रांत हवा में उछलते हुए एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया तड़ाक ठीक इसी समय उस आदमी ने गोली भी चला दी लेकिन गोली विक्रांत के कंधे के ऊपर से होती निकल गई और फिर अगले ही पल वो शख्स अपनी भारी भरकम शरीर लेकर वैन के पिछले शीशे के ऊपर गिर गया जिससे वैन का शीशा टूटकर गिर गया और उसके टूटने की आवाज चारों तरफ फैल उठी